श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय साधक और साधना श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव का यथार्थ परिचय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह समझ लेना आवश्यक है कि साधना किसे कहते हैं यह सुनकर संभवतः अधिकांश लोग यह कहेंगे कि भारत तो सदा किसी न किसी रूप से धर्म साधन में संलग्न है ऐसी स्थिति में पुनः उनकी चर्चा कर ग्रंथ के कलेवर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है सदैव से आध्यात्मिक राज्य की सत्य वस्तुओं का साक्षात्कार करने के लिए भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति का जितना व्यय करता रहा है तथा अभी तक कर रहा है संसार में ऐसा कौन सा दूसरा देश व दूसरी जाति है जिसने इस प्रकार का प्रयास किया हो किस देश में ब्रह्मज्ञ अवतार पुरुषों का आविर्भाव इतनी अधिक संख्या में हुआ है अतः साधन के साथ सदा परिचित हम लोगों के लिए उन विषयों के मूल सूत्रों की पुनरावृत्ति करना निरर्थक है यद्यपि यह बात सत्य है फिर भी इसकी आवश्यकता है क्योंकि साधना के संबंध में अनेक स्थल पर लोगों में विचित्र प्रकार की धारणाएँ प्रचलित है उद्देश्य या ज्ञातव्य विषय के प्रति लक्ष्य भ्रष्ट होकर बहुधा वे केवल शारीरिक कठोरता दुष्प्राप्त वस्तुओं के सहयोग से विभिन्न स्थलों में विशेष विशेष क्रियाओं का निरर्थक अनुष्ठान श्वास प्रश्वासों का अवरोध यहां तक कि असंबद्ध मन की विचित्र चेष्टाएं आदि इन्हीं में साधना का विशिष्ट रूप देखने देखते रहते हैं साथ ही यह भी देखा जाता है कि कुसंस्कार अथवा कुसित आचरण से विकृत मन को स्वस्थ तथा स्वाभाविक बनाकर आध्यात्मिक मार्ग में उसे परिचालित करने के निमित्त महापुरुषों ने समय समय पर जिन क्रियाओं तथा उपायों का अवलंबन करने का उपदेश दिया है उन्हीं को साधना मानकर सभी के लिए समान रूप से उनके अनुष्ठान की आवश्यकता के बाद भी अनेक स्थलों पर प्रचारित हो रही है वैराग्यवान हुए बिना संसार के क्षणस्थायी रूप प्रसादी के भोग के लिए समान रूप से लालायत रहते हुए मंत्र या विशेष क्रिया की सहायता से जगत कारण ईश्वर को मंत्रोषधि वशीभूत सर्प की तरह अपने अधीन बनाया जा सकता है इस प्रकार की भ्रांत धारणा के वशीभूत हो अधिकांश लोगों को व्यर्थ के प्रयास में फंसकर समय बिताते हुए देखा जा रहा है अतः युग युगांतर के प्रयत्न तथा चेष्टा के फल स्वरूप भारत के ऋषि महापुरुषगण साधना संबंधी जिन तत्वों पर पहुँचे थे यहाँ पर उसका संक्षिप्त समालोचन करना विषय विरुद्ध न होगा श्री रामकृष्ण देव कहते थे सर्वभूतों में ब्रह्मदर्शन अथवा ईश्वर दर्शन सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है साधना में चरम उन्नति होने पर ही मनुष्य के सौभाग्य से वह अवश्य उपस्थित होती है हिंदुओं के सर्वोच्च प्रामाण्य शास्त्र वेदों वेदोपनिषदों का भी यही कथन है शास्त्रों का कथन है कि जगत में स्थूल सूक्ष्म चेतन अचेतन जो कुछ तुम देख रहे हो ईट पत्थर लकड़ी मिट्टी मनुष्य पशु वृक्ष लता जीव जंतु देव देवता ये सब एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है ब्रह्म वस्तु को ही तुम नाना रूप तथा नाना प्रकार से देख रहे हो सुन रहे हो स्पर्श घ्राण तथा आस्वादन कर रहे हो उनके द्वारा तुम्हारे सब प्रकार के दैनिक आचरण संपन्न होने पर भी उसका बोझ न होने के कारण तुम यह सोच रहे हो कि विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों के साथ तुम्हारा संपर्क है इन बातों को सुनकर हमारे मन में जो संदेह परंपरा का उदय होता है एवं उसका निराकरण करते हुए शास्त्रों ने जो निर्देश प्रदान किया है यहाँ पर उसका संक्षिप्त तात्पर्य पाठकों के सम्मुख प्रश्नोत्तर रूप में रखने से यह विषय सहज ही में हृदयंगम हो सकता है